विचार बौद्धों को लेकर के है निर्विकल्प ज्ञान को बहुत लोग मानते नहीं है वो लोग शास्त्रार्थ करेंगे और अपोह को मानते अभाव रूप सामान्य नाम का जाति नहीं मानते वो लोग और आपने जाति का का बता दिया संयुक्त समवाय से निकर्ष रूपत्व जाति में द्रवित्व जाति हो तो संयुक्त समवाय से सत्तवादी के लिए संयुक्त समाचिक आपने जाति भी कहा वो लोग जातिवादी मानते हैं ही नहीं वो लोग अपोह बोलते तब भिन्न भिन्न अपोहत्व अतद्यावृति ज्या, रूपा भी मानते हैं अतद्यावृत्ति अगौर नास्थी घोड़े गौ गो को देख क्या कहेंगे ये अगौर नास्ती अगौ नहीं है गौ नहीं है अर्थात एक गौ ही है ये उनकी शैली है बोल नहीं का गौ भिन्न भिन्न है ये गौ से भिन्न घोड़ा घोड़े से भिन्न यह है गो भिन्न भिन्न भिन ऐसा अपोह का लक्षण करते हैं अथवा अधिन्न भिन्न रूपअपोह इसी से वस्तु का बोध होता है घटत पटत वाली गोत जाति मानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उनके मत में कारण क्या है कोई चीज नित्य है और आप लक्षण क्या कर रहे हो नित्यम एकम अनेकानुगतम और अनेक वहां तो रहता भी नहीं है क्षणिक धारा है उनके यहाँ तो अनेक एक काल में रहता ही नहीं अनेकों में समेत से ग्रहण करूंगा नित्य कोई नहीं सर्वं क्षणिकम कहा से जाति आएगा इसलिए उनका कहना है कि हमारे ये सब लक्षण तुम्हारा सामान्य का घटता नहीं है इसलिए अपोह को मानते हैं उनके विरुद्ध हमें समझाना पड़ेगा नहीं भाई जात है वो इसलिए उनके दिषांग में क्या है जाति अधिकटित सविकल्प ज्ञान नहीं हो सकता बहुत मत में सविकल्प ज्ञान नहीं है क्या निर्विकल्प ज्ञान मानना पड़ेगा कुछ लोग क्या मानते हैं निर्विकल्प ज्ञान को नहीं मानते हैं कुछ लोग जो है सविकल्प ज्ञान को मानेंगे निर्विकल्प को नहीं कोई निर्विकल्प को, को मानता है सविकल्प को नहीं और न्याय दर्शन क्या है सविकल्प निरूपक दोनों को मानता है इसे ना दोनों घोषित करना पड़ेगा ना जो जो पूर्व पक्ष को थोड़ा हटा करके इसे समझाने के लिए आरंभ कर रहे हैं नो निर्विकल परमार्थ विषय प्रत्यक्ष हम निर्विकल्प ज्ञान को ही प्रत्यक्ष ज्ञान मानते हैं वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान में निर्विकल्प होता है सविकल्प ज्ञान हमारे मत में है ही नहीं निर्विकल्प परमार्थता वस्तुतः स्वलक्षण विषय बहुत स्वलक्षण है विषय जिसका ऐसा जो, जो है विकल्प ज्ञान उसी कोवल प्रत्यक्ष में, में सविकल तो शब्द लिंग विषय कथम प्रत्यक्षम अर्थ जो प्रत्यक्ष अर्थ से परमार्थ सतैव सज्जन जन्गत, सज्जनवाद और सविकल्प तो आपके मत के अनुसार शब्द और अनुमान के समान अनुगत आकार का ग्राहक होने से अनुगत आकार कहना पड़ेगा यदि ऐसे व्याप्ति करोगे पर्वत धुआं देख करके आपको वहां ज्ञान नहीं हो पाएगा कि पर्वत में जो धुआं है वो मानसी धूम ही नहीं इसी जब मानस आप क्या करोगे जाति को लेकर के व्याप्ति ग्रहण होता है अतः जाति को छोड़कर के व्याप्ति नहीं व्याप्ति को छोड़ करके अनुमान नहीं, व्याकती करके नहीं। इसे शब्द में भी क्या है जाति को छोड़कर शब्द नहीं गए, को छोड़कर होगा नहीं है और शब्दों के बिना शब्द बोध नहीं होगा अतः उनका कहना है जैसे शब्द प्रमाण है जैसे अनुप्रमाण है सामान्य एक अनुगत आकार एक अनुगत आकार सामान्य को लेकर के ही सामान्य विषय होता है बाद में उसमें आप अध्यवसाय बोले विशेष में करो पहले जो ज्ञान होगी सामान्य रूप धूम को देख करके सामान्य वन्नी बाद में उपाधि को जोड़ोगे पर्वतीय वन्नी करके पहले तो सिर्फ होगा इतने धूमतुम तो तो तो सामान्य व्याप्ती है उसे सामान्य ही रूप से आप सब कुछ ग्रहण करोगे फिर कहोगे वन्नी व्याप्त धूम वाला यह पर्वत है करके जोड़ोगे परामर्श ज्ञान में पर्वत जोड़ता है उसे पहले नहीं इसलिए कहते हैं यहां पर इनका भी कहना की आपका जो ये ज्ञान है सामान्य विचक होता है अतव खत्म प्रत्यक्ष इस सविकल्प ज्ञान को प्रत्यक्ष कैसे कह, कह सकते हो क्योंकि अर्थ जस प्रत्यक्षता जो विषय से सीधे उत्पन्न ज्ञान है उसका ना प्रत्यक्ष है जाति वगैरह जो बुद्धि से गृह होने वाला वस्तु है भाई तो घट को देखने के बाद घट का सीधा ज्ञान होना ये प्रत्यक्ष माना जाएगा और घट को ग्रहण किया फिर घट गट में घटत्व को देखा और घटत्व के बाद घटत्वि ज्ञान होना यह प्रत्यक्ष नहीं मानते घटक तो सीधे ज्ञान ग्रहण हुआ ही नहीं अक्ष से, अर्थ से, जैसे प्रत्यक्ष अर्थ से परमार्थ सतैव अर्थ उसी को कहते हैं हम जो परमार्थ होता है दजनक उससे वही जनक होने से तार्ज ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानेंगे अन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान नहीं मानते अच्छा हमारे मत में सविकल्प ज्ञान है नहीं सलक्षण अंत हो परमार्थ दत सुलक्षण वस्तु वही होता है जो परमार्थ सत होता है न तो सामान्य सत्य सामान्य होता है वो पर कभी परमार्थ सतुल नहीं हो सकता विचार करूंगा विस्तार तस्वीर प्रमाण निरस्त विधिभाव से अन्य व्यवृत्त आत्मन तत्व क्योंकि उसमें क्या हो रहा है सामान्य में तमाण निरस्त विधिभाव से प्रमाण के द्वारा उसकी विधिभाव मैंने सप्ताह भाव को निरस्त कर दिया इसलिए अन्य व्यावृत्तियात्म का घटो तो, तो क्या करता है पतादी करने के लिए वो तो वस्तु का स्वरूप नहीं है अन्य व्यावृत्तिया अति अब आइए मूर्त हो गया सामान्य रूप संक्षेप में यह विचार है सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि बौद्ध मत में पदार्थ दो प्रकार एक स्वलक्षण पदार्थ पदार पदार है एक सामान्य लक्षण पदार्थ है स्वरूप, स्वलक्षण और सामान्य लक्षण और स्वलक्षण पदार्थ किसको कहते हैं स्वलक्षण का क्या उनके मतलब अर्थ है स्वम, सर्वतो व्यावृतम लक्षण स्वम, यने व्यावृत लक्षणम सर्वतो व्यावृत लक्षण मे वस्तु रूपम यस स्वत ही सर्वत व्यावृत कर लेता है जो वस्तु स्वरूप उस वस्तु रूप का ही नाम स्वलक्षण है उस वस्तु रूप का नाम स्वलक्षण अर्थात क्या हुआ वस्तु का सबसे भिन्न वस्तु का अपना निजी जो रूप स्वरूप होता है माने घट का एक अपना कंबुक रिवाज मत जो निजी स्वरूप है वो स्वयं ही पटचल कर रहा है उसे तो घट तो मानने की जरूरत है उन्दागी। उन्दागी। उन्दागी। उन्दागी। कहना है? जो आपके आकृति मनुष्य का ये आधार हमने मान लिया ये जो स्वरूप है आपका ये स्वयं ही क्या कर रहा है अपने आप और अन्यों से पशुओं से आपको विलक्षण साबित कर ही रहा है में अलग से मनुष्यत्व जाति माना जाए व्यावर्तन करने के लिए जब यह आकार स्वयं ही व्यावर्तन कर सकता है स्वत ही व्यावर्तन करने में समर्थ है फिर तो एक जाति की अधिक कल्पना करने की जरूरत के व्यावर्तन करने के लिए सही ही बात इसी का कहना है हर वस्तु तो अपने आप में स्वरक्षण होता है संरक्षण होता है मतलब स्वत ही सर्वतः व्यावर्त करने के विशिष्ट स्वरूप वाला होता है से हर वस्तु को मानते हैं घटपटादी अच्छा घटपट सारे चीजों को क्या कहा जाएगा स्वलक्षण और दूसरा होता है जो सामान्य लक्षण और अर्थिक क्रिया क्योंकि स्वरक्षण के गौर बाद समझ लेना सैव पर अर्थिक्रियाकार न्याय बिंदुकार है बौद्ध दर्शन के ग्रंथ न्याय बिंदु वह उन्होंने अपना लिखा है सैव परमार्थ सत्य वही स्वलक्षण वस्तु परमार्थ सत्य माना जाएगा जो अर्थ क्रियाकारी है जिसका किसी प्रयोजन से संबंध है और क्रिया जिससे हो सकती है जाति से कोई क्रिया होगी क्या घट के साथ तो क्रिया होगी घट को उठा के ले जाओ ले आओ क्रिया संबद्ध हो जाता है और उसका प्रयोजन में ठंडा पानी देगा और घटत्व तो जानने से ठंडा पानी हो जाएगा क्या घटत्व में क्या लाभ होगा ना अपना कोई प्रयोजन सिद्ध है से, ना घट जो है कोई क्रिया से संबद्ध हो सकता है कि मूर्त वायु मन ना जाति गुण ऐसा मूर्त होते नहीं है इसे क्रिया संबद्ध हो नहीं सकते इसे अतिक्रिया कार्य रूप का जो लक्षण है स्वलक्षण का जो पारमार्विक सद वस्तुओं का जाति में जा नहीं सकता पारमार्थिकता की कसौटी है दूसरी पदार्थ उनका सामान्य या सामान्य लक्षण कहा जाता है वह क्रियाकारी नहीं होती इसी कारण इस परमार सत्वी नहीं कहते हैं किंतु क्या होता है यह तो आरोपित कल्पित पदार्थ उनके मत में सामान्य लक्षण क्या है कल्पित पदार्थ कल्पित पदार्थ बहुत दर्शनिक मत समृति सत्य कहा जाता है लोग जैसे माया कहते हैं वो लोग उसको हम अविद्या कहते हैं अज्ञान कहते हैं जो अन्य अन्य दर्शन में उसी को समृति नाम से कहते हैं साम सत्व, है। सत्व नहीं है मैंने काल्पनिक सत्यता काल्पनिक मैंने कुछ देर जब तक कल्पना है तब तक वो सत्य है इस जब तक आपका स्वप्न आप देख रहे हैं आपका स्वप्न आपके लिए उतनी देर तक सत्य है इस काल्पनिक सत्यता जो होती है तात्कालिक उतनी काल मात्र के लिए मानी जाती है उसको साम्रतिक पारमार्थिक सत और साम्रतिक सब स्वलक्षण हमेशा पारमार्थिक सद होता है और सामलक्षण हमेशा साम्रतिक सद होता है क्योंकि वह आरोपित वस्तु है यह उनका सामान्य सिद्धांत क्यों क्योंकि सामान्य ऐसा वस्तु है उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया मूल में बताना आपके यहां पर प्रमाण निरस्त विधिभाव्य लिखा था मूल में अभी, अभी अपने पढ़ा तर्क भाषा में प्रमाण निर विधि भाव से प्रमाणम के द्वारा जिसकी भाव रूपता का निराकरण कर दिया गया है सामान्य की भाव रूपता का निराकरण कर दिया अतएव जो है उसके निराकरण करने के का प्रयोजन यह है कि न्यायकों के सिद्धांत अनुसार सामान्य जाति का लक्षण यह बताया जाता है जो नित्यम एकम अनेकानगतम यह बन सकता है नित्यत् और अनेक समय तब मुख्य रूप दो हिस्सा है और बौद्धों के मत नित्य सबसे पहले होगा ही नहीं केंगे सर्व क्षणिकम क्षणिक्षण और अंत में आता है सर्वम शून्यम शून्यम बीच में एक और हिस्सा है ना उनका hmm. न क्षणिक पहले सर्व क्षणिकम क्षणिकम सर्व सुलक्षणम संलक्षणम एक और है उसके बाद आता है सर्व संयम संयम ध्यान नहीं आएगा बोलते बोलते आ जाएगा चलो यद सत्य तत् क्षणिक उनके मत में क्या है यद सत्य तत् जो भी सत्य है वो क्षणिक होता है अत उनके कोई नित्य है नहीं उनके यहां कोई वस्तु नित्य नहीं होता तो नये वैशिष्टों ने तो जाति को निरंश मनांशित माना है विचार करके देखते हैं जाति के बारे में आप चिंतन करेंगे आप भी कहेंगे वास्तविक जाति मानना व्यर्थ हो जाएगा यदि भी जाति को न माने और बहुत नाराज हो गए तो न्यायिका नवराज शिरोमणी बहुत बड़े न्यायिक हुए दीदी का टीकाकार चिंतामणि के ऊपर पक्षधर मिश्र उस जमाने में न्याय दर्शन मिथिला में बहुत दरभंगा क्षेत्र सात मंजिल का मकान था बताते हैं न्याय का वहां जो गुरुकुल था सात मंजिल का मकान था और जो लोग पहले जाए तरस पढ़ने के लिए उनको पहला मंजिल में एल के जी यू के जी जैसा प्राइमरी क्लास मुख्तार पढ़ना है तो दूसरे मंजिल में आ गया समझ लो लेकिन पांच मंजिल पार करते करते लोग का हालत खत्म छठे सात मंजिल कोई पहुंचता नहीं रघनाश्रम ने एक ऐसा व्यक्ति निकला जो छठे मंजिल में पहुंच गए वहां जो एक आचार्य थे उन्होंने कहा देखो बेटा तुम्हें ऊपर मिश्र से पढ़ना चाहोगे ऊपर वाला मंजिल गुरुजी से वो आसान नहीं पढ़ना हम तक तो तो, तो पहुंच भी गए पास होकर मैं भी तुम्हें पास कर भी दूंगा तो लेकिन आगे फैल हो जाए तो तो नहीं।, नहीं, नहीं क्यों कारण है ना उसका पीछे कारण था ऐसे नहीं वो खोपड़ी कैसी थी उनकी वो शतरंज खेलते थे चेस पक्षी मिश्र का चैस खेलते थे किसके भी आप न्याय दर्शन का कहीं से कोई भी प्रश्न पूछिएगा खेलते, खेलते उनकी एक शर्त थी जो इस मैं खेल रहा हूं मेरा ध्यान आकर्षण खेल से छुड़ा ले उसी मैं पढ़ाऊंगा और किसकी हिम्मत ऐसा कैसा प्रश्न डाला जाए प्रश्न डालो फट से जवाब तो के सामने काम करना छोड़ देता है हमें तो नहीं काम करेंगे वो फिर ठंडा बैठ जाता है फिर रिस्टार्ट करनी पड़ती उसको इतनी तेज थी तो बहुत सोचा रुकना शर्म ने क्या करी क्या करी से जो है इनको ध्यान तोड़ा जाए ऐसा कोई विचित्र उल्टा सीधा पर डालना पड़ेगा जैसे गुस्सा आ जाए उल्टा कर पटक दे सारा खेल कोई तो मेरे को तो देखे मूर्खों ने ऐसे कुछ नहीं वाला जैसे इसी सही क्रोध ही सही उसने चाणकी करा उसने यही प्रश्न पूछा सामान्य से क्या आवश्यकता ये सामान्य नव पदार्थ मानने की क्या जरूरत ऐसे प्रश्न पूछा उनको लोग क्रोध में आ गुस्सा में आ उठाकर उसके मुख पटक देना नालायक बच्चा छह मंजिल यही पड़ क्या है तुम अभी तेरे को पता नहीं सामने की क्या आवश्यकता है <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> नाम कृता अध्ययनम तथा न ज्ञाता आवश्यकता मूड़ो फटकारते तो मूड़ है कि मैं यहां तो क्या पढ़ सकता है तो फिर हाथ जोड़े खड़ा था तो बोलता हैं गुरुजी, गुरुदेव आवश्यकता यद ज्ञातम मैं तस्में शंका जो मैंने समझाया आवश्यकता इन छह मंजिलों में पढ़ करके न्याय उसे मेरे को एक शंका क्या पूछ तब तब प्रश्न गया ना अब पढ़ाई शुरू हो गई अब अपने आप शांत क्या शंका है भाई, तेरे भाई दिमाग ठंडा हो गया उनका ऐसा व्यक्ति जो छह महीने में सामान्यता ग्रंथ ही है उसको पढ़ लिया फिर उसकी आवश्यकता के प्रयोजनता में शंका हुई क्या शंका है तो उसने जो बात कही उसको यहां संज्ञा उन्होंने यही पूछा जातिर किम अंशो भवती नवा, वाह जाति का भी अंश होता है कि नहीं होता यदि जाति अंश रूप नहीं मानोगे ये मानना मनुष्य तो जाति मनुष्य में व्याप्त है ना सर्वोत्र व्याप्त जब अंश नहीं है तो व्यापक मानना पड़ेगा व्यापक मानोगे तो प्रश्न उठता है मनुष्य के जन्म के बाद मनुष्यत्व क्यों माना जा रहा है कहां जा रही है तो व्यापक थी जन्म के बाद क्यों मरने के बाद मनुष्य शरीर रहते हुए उसको मनुष्यत्व नहीं मानते मनुष्य के शरीर है ना? तो जीवित अवस्था में ही मनुष्यत्व क्यों प्रश्न उठाया गया और जो अंश मानो तो समस्या होगी उसके अंश कहां का बट रहा है कितना अंश है उसके अंदर है। एक एक अंश निकलते जाएगा तो खत्म हो जाएगा एक दिन मनुष्य पैदा हो रहे हैं एक अंश मनुष्य में आ गया वो मनुष्य मर गया वो अंश कहा जाएगा वो भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा मान लोगे तो समस्या अंश को नित्य मानोगे तो साव तो नित्य कैसे होगा ये तो सावय होगा जो अंश वाला होगा नित्य हो नहीं सकता अगर तो आप नित्य कह रहे हो वो जाल बिछा गया गुरु ने देखा एक तो कमाल का लड़का है ये ऐसे जाल बिछा दिया हमको फसारा उसको नया बनाने वाले भी कम नहीं थे एक उपवर्ष नाम के उस जमाने में आचार्य थे नवद्वीप बंगाल में वो किसी घर में भिक्षा मांगने गए तो माता ने कहा बना रही आप बाहर बैठी बिठा दिया पेड़ के नीचे बैठे तो बच्चा खेल रहा था रघुनाथ तो खेल रहा था इतने में पड़ोसी एक औरत आई बोली कि भाई थोड़ा आग लिया तो सीधा अंदर गया तो कैसे करता आग लाने के लिए वो कहा से बर्तनगा खेल रहा था ना वो तो हाथ मिट्टी ली तो इसी में आग डाल माँ इसलिए बुद्धि की प्रखर बुद्धि है वो आचार्य फिर माता से पूछा तो भिशा तो देरी है लेकिन तेरे इतनी प्रखर बुद्धि वाला बच्चे को यहाँ गाँव में क्या कर मेरे साथ देता मैं इसको महान विद्वान बना फिर वही रघुनाथ शिविर हुआ तो कहने का मतलब ये चीजें प्रतिभाएं जो बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती है उसकी प्रकृति क्या है क्या क्षमता है उसके अनुसार पहले जमाने में गुरु लोग उसको बढ़ा देते थे किस लाइन में इसको डाली जाए किस विषय के लायक है भाव रही है कि वो यही बात बौद्ध लोग पकड़ते हैं कहते जाति में अंशान शिवमानोगे तो अनित क्यों व्यापक तो मानोगे तो मुश्किल है कि क्यों नहीं था नित्य रूपणी क्यों नहीं रहता है मुर्दे में क्यों नहीं मानते हो आप वाले नष्ट घट में भी घटत तो मानना चाहिए और घट गट मानो तो गट तो फिर उसमें तो क्रिया होनी पड़ेगा नष्ट घट में पानी कैसे लाएंगे अर्थ क्रिया कार्य नहीं होगी ये सब दुनिया भर दोष देख करके इसलिए कहते बौद्ध लोग सामान्य को मानने की जरूरत है आवश्यकता की क्या चिंता मानने की ही जरूरत है तब नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है इसकी आवश्यकता प्रयोजनवत्ता सब समझाऊंगा मैं जवाब देता सामान्य से आपकी वस्तुभूतता सामान्य अभाव रूप नहीं है प्रमाणों के निरस्त नहीं है वो प्रमाण निरस्त्र विधिभाव से जो कहा नहीं निरस्त्र नहीं निरस्त प्रमाणों से सिद्ध है कह कैसे सिद्ध है भाई कहते अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्य मूल आधार क्या है अनुवृत्ति प्रत्ये हेतु सामान्य मनुष्य मर जाए मनुष्य तो रहेगा एक में नहीं दूसरे में रहेगा जो गया उसमें नहीं है लेकिन वो मनुष्य तो नष्ट नहीं हुआ अन्य मनुष्यों में है अन्य मनुष्यों में है और ये यदि ना होता दूसरे में उसको मनुष्य व्यवहार कैसे करेंगे आप एक घट का ज्ञान करा दिया यह घट है उस आकार को देखने के बाद उसी आकार वाले दूसरे को अपने घट करके कैसे जान लिया यह आदर्श यह घट है तो आदर्श ये आपने ग्रहण किया इन दोनों के पीछे जो अनुवृत्ति हो रही है आदिशा करके अनुवृत्ति जो कर रहे हो उसका पीछे कोई ना कोई कारण है केवल आकार नहीं है क्योंकि ये जिस आकार को उसे आकार वो कोई जरूरी नहीं है हमेशा फर्क होता है सत प्रतिशत एक साइज की एक चीज कभी बनी नहीं सकती इसे क्या होता है आप इंजीनियरिंग पढ़े नहीं इंजीनियरिंग में लिखते हैं हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं टॉलरेंस जब लिखी जाती है ना हम तो लोग क्या लिखते जैसे ये गोल है इस गोल का नाम अपने दे दिया कि इतना स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ लिख दिया ठीक है इतना होना चाहिए अंदाज एंसर कहें प्लस और माइनस जीरो पॉइंट वन ऐसे लिख दिया जाता है इतना फर्क हो तो भी चलेगा गाड़ी पॉइंट ज्यादा हो पॉइंट कम हो तो भी चलेगा क्योंकि कोई भी तीन स्क्वायर सेंटीमीटर की गोला बनाओ तो उतनी करेक्ट बना ही नहीं सकता कभी नहीं हो सकता एक भी नहीं बनेगा उस नाप का जब माइक्रॉन्स में हम नापेंगे ना तो पता चलेगा देखने में तो हम मोटे से नापोगे तो सब तीन इंच तीन इंच तीन इंच सब बोल दोगे यार लेकिन माइक्रोन्स में देखे तो फर्क दिखता है इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं वहां लिख देते हैं कितनी फर्क में और ऐसा हो कि तीन का साढ़े तीन तुम कर दिया और तो भी पास कर दो तो वो घुसेगा नहीं हो तो जिसमें घुसाना है आपने उस रॉड को नहीं है इसलिए वो टॉलरेंस कही जाती इतने तक हम सहन कर सकते इतना उन्नीस उन, बीस फर्क पड़ जाए बेसी कम हो जाए तो हमारा काम चल जाता है वो फिट हो जाएगा है कि नहीं इसी तरह से यहाँ पर भी कि आप जो अनुवृत्ति कर रहे हैं ना इस घट में उस घट में शत प्रतिशत वही आकार बिल्कुल वही साइज वही परिमाण का दूसरा घट हो नहीं सकता आपने कैसे जाना इसके जैसा वह भी घट है परिमाण आकार और उसके परिमाण को लेकर के तो कभी हो नहीं सकता इसीलिए हमें इसके यह घट जैसा वह भी है कहने का पीछे कोई और तत्व है कौन सा तत्व हो उसी का नाम सामान्य है घटतत्व जाती है अनुवृत्ति जो प्रत्यय हो रहा है अयम घट अयम अपी घट है अयम अपी घट है अयम मनुष्य है अयम अपी मनुष्य है अयम अपी मनुष्य है कहा है ये मोटा है वो पतला है कोई सफेद दाढ़ी है कोई काला दाढ़ी है वो बिना दाढ़ी वाला है सब मनुष्य ये रहे हो कैसे गह रहे हो आकार से तो भेज दिख रहा है फिर भी सबको मनुष्य कैसे घरें हम कि इन सभी में अनुवृत्ति प्रत्यक कारणीभूत तत्व जिसका नाम मनुष्य है इसीलिए जाती रूपी सामान्य को माने बिना जो अनुवृत्ति प्रत्यय व्यवहार में आ रहा है समान जो ज्ञान विषयों को लेकर के जो होता है वह हो ही नहीं सकेगा इसे अनुवृत्ति प्रत्येक कारणीभूता सामान्य का पदार्थ को मानना ही पड़ेगा दिया नहीं। उन्हें कोई करता नहीं। और रही बात, वो तुम्हारी क्या मानने की। नित्य वस्तुओं का हमेशा उपाधि नहीं वो तुम्हारी कमी है अब तो आत्मा को भी अनित्य कह देते हो मान लें उसके दर्शन की व्यवस्था है उसमें हम यही दोष देते हैं यदि आप ऐसे क्षणिक स्वयं हो आप हमारे शास्त्र कब पढ़े बताओ जी बौद्धों से पूछते हैं आप हमारे शास्त्र खंडन कर रहे हैं ना अब हमने वो कब पढ़ा था नहीं कब पढ़े थे फंस जाएगा वो वो क्षणिक है ना जो पढ़ाता हो तो कब मर गया आप अब बोल रहे हो वर्तमान क्षण में आप हो आप वर्तमान क्षण वाले अगले क्षण में आप रहेंगे नहीं क्षणिक नष्ट हो जाएंगे जो तो पूर्व क्षण में तो आप है नहीं जो पढ़ा तो आप है ही नहीं तो आप कौन होते हैं तो। तो खत्म होता है तो आपका भी है अतेवा जो क्षणिक कहने वाला खुद की अस्तित्व को नष्ट कर ले रहा है अतेवा आपको तो तरीका ने अपना अस्तित्व मानने के लिए मैं पहले पढ़ा हूं जो मैंने पहले पढ़ा न्याय वही मैं आज न्याय पर विचार कर रहा हूं कहने के लिए तुम्हें पूर्वोत्तर क्षणों में एकत्र सिद्ध मानना पड़े, एक आत्मा को मानना पड़ेगा तो नित्य तो मानना नहीं अनेक क्षणों में अवस्थाई अच्छा आप इसी प्रकार जैसे अपने आत्मा को क्षणिक बोलते हो इन हमारे तत्स हम आपकी आप आत्मा को हम नित्य सिद्ध कर दे रहे इसी तरह से सामान्य को सिद्ध कर रहे हैं इसे तरफ सामान्य भी इस तरह वहां पर अनुशास की दर्शाई होती है उपाधि उपाधि के वजह से हम जाति ग्रहण कर पाते हैं यदि भी नित्य है वो एक है अनेकों में रहता है और इसलिए वहां ही हम ग्रहण कर पाते हैं जहां हमें वो उपाधि प्रकट हो जाता है जैसे कोई भी नित्य वस्तु को हमें भी अनुभव करना चाहते हैं व्यापक वस्तु को बिना उपाधि का अनुभव नहीं कर सकते आकाशीय अनुभव कर रहे हैं उपाधि की वजह अनुभव कर रहे हैं वायु व्यापक घूम रहा है उसके अनुभव करते हैं तो शरीर उपाधियों को लेकर के अनुभव कर रहे हैं बिना उपाधि का किसी भी नित्य व्यापक वस्तु का कोई भी दर्शन वाला उपाधि रहित होकर के अनुभव नहीं कर सकता अतएव यह सामान्य का मनुष्य के मरने के बाद मनुष्य तो उसमें नहीं मान रहे हैं। कारण क्या है वह उपाधि शरीर स्थूल उपाधि वाले रह गया जिस मुख्य उपाधि सूक्ष्म उपाधि की वजह से वास्तव में मनुष्य आने जाने वाला जो आत्मा जीवात्मा है सुख शरीर वाला वो उससे हट गया उसके वजह से मनुष्यत्व था शरीर के वजह से मनुष्यत्व नहीं था मनुष्यत्व जो था वो इस पूरे तो शरीर के वजह से मनुष्यत्व नहीं है वो सुख शरीर के वजह से मनुष्यत्व है वो हट गया है इसी से मनुष्यत्व हट गया इस तरह से हम उस गौर में जब चले जाते हैं ये सारा उसकी जो विवाद जो उसने विकल्प उठाता है संशय उठाता है सबके जवाब निरस्त उसके संशय निरस्त हो जाता इसे मूल हमारा तर्क क्या है अनुवृत्ति प्रत्य हेतु सामान्य वह सामान्य इतने ही संकेत कर दिया सामान्य वस्तु भूतत्व वह अभाव रूप मानता है और हम उसको भाव रूप मानते हैं वस्तु भूतत्व ने भाव रूपता, भाव रूप है रूप नहीं है इस तरह से बौद्धों का खंडन किया यह संक्षेप में समझ लीजिए इसलिए दोपहर बौद्ध दार्शनिक निर्वकल विज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं विकल्प को नहीं मानते ठीक है लेकिन ठीक उल्टा व्याकरण व्याकरण कहते निर्विकल्प ज्ञान तो होना संभव ही नहीं निर्विकल्प ज्ञान कभी किसको हो नहीं सकता हमेशा सविकल्प ज्ञान ही होता है वाक्य परिकार महाभाषी में जो दर्शन संबंधी व्याकरण में जो आप तत्व चिंतन है मोक्ष संबंधी बातें जो कही गई है वह व्याकरण का दार्शनिक चिंतन है उसको अलग करके वाक्यपी भरतीपदी ग्रंथ लिखा है उस संग्रह किया मावा में जो सैद्धांतिक व्याकरण जिसका हमने भी लिखा है व्याकरण दर्शन को लेकर दिया उसी वाक्यपदी के आधार पर लिखा था वहां श्लोक है न सोस्ती प्रत्यो लोग शब्द अनु गृत अनुविधम सर्वम शब्देन न परिभाषे कत न नस, सोचते प्रत्यय ऐसा कोई प्रत्यय इस लोक में हो ही नहीं सकता मैंने ऐसा कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता तो शब्दानुगमा देते शब्दानुगम से रहित कोई ज्ञान कभी नहीं सकता और जब शब्द आ गया तो शब्द द्वारा इसकी जाति विशिष्ट ज्ञान हो ही जाएगा विशिष्ट ज्ञान होगा तो सविकल्पक होगा निर्विकल्पित हो होगा इसे आप जो कहोगे ना किंचित इदम, भी क्या कहेंगे चिन इदम है। चिन प्रकारता निर्पित इधन निश्चित शाली ज्ञान होने से वह भी सब प्रकार ज्ञान हो गया निष्परक कैसे हो सकता है वो अभी सविकल्प ज्ञान ही व्याकरण लोग निर्विकल्प ज्ञान को खंडन करते हैं विकल्प को मानते हैं ठीक बहुत के बहुत निर्विकल्प को मानता है निर्विकल नहीं मानते माध्य संप्रदाय के वेदांति नहीं माना उन्होंने भी निर्विकल्प ज्ञान को न्याय को व्याकोण के जैसे नहीं मानते जैन राशि लोग निर्विकल्प ज्ञान की सत्ता को स्वीकार तो करते हैं लेकिन उसको प्रमाद रूप में नहीं मानते निर्विकल्प ज्ञान मा कोटि में न होते अप्रमा कोटि में रखते हैं, इतना अंतर। बाकी जितने दर्शन न्याय है वैशेषिक के सांख्य योग और वेदांत छह ये पांच जो प्रमुख आस्तिक दर्शन है ये सब ये सब लोग जो है आपको निर्विकल्पक सव्य दोनों को मानते हैं दोनों को प्रमा कोटि में रखते हैं सामान्य जाति के भाव पदार्थ जब सिद्ध हो जाने से सविकल्प ज्ञान की सिद्धि हो जाती है निर्विकल्प ज्ञान को भी इसलिए लोग मानते हैं कि वहां इदम तो एक सामान्य प्रकार है एक विशेष प्रकार नहीं। क्यों इधम शब्द सर्वनाम वाचक है वस्तु विशेष वाचक नहीं जो सर्वनाम वाचक होते हैं कि वस्तु विशेष का बोध जब नहीं कराया तो उसको हम सर्विकल्प ज्ञान नहीं कहेंगे किंतु भले प्रकार भी होगा किंतु फिर उसको निर्विकल्पक ही माना जाएगा अतएव किंच के मत में निर्विकल्प ज्ञाने और अहम घटा इत्यादि जो है विकल्प ज्ञान सिद्ध हो जाता है इस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण आपका पूरा हो गया हूं